राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम महीनों के नाम भाग 4 एक साल में 12 महीने कल पूरे गिन ले एक साल में 12 महीने एक एक कर पूरे गिन ले अरे अरे अरे अरे भाई लगता है तुमने तो साल के 12 महीनों के नाम खूब अच्छी तरह याद कर लिए हैं भाई वाह अच्छा यह बताओ नया साल कौन से महीने से शुरू होता है नया साल शुरू होता है 1 से जनवरी के महीने से और नए साल के दिन सब एक दूसरे से कहते हैं नया साल मुबारक हैप्पी न्यू ईयर हां नया साल मुबारक जनवरी के महीने से शुरू होता है नया साल नए साल का इंतजार सब दिसंबर के महीने से ही करने लगते हैं हमारे मौजी राम को भी नए साल का बड़ा इंतजार रहता है मौजी राम कौन है मौजी राम है एक नटखट खरगोश मौजी राम जंगल में रहता है साल के 6 महीने वो खूब शोर मचाता है जानते हो कौन-कौन से च्छे महीने? साल के पहले च्छे महीने, यानि जन्वरी से जून तक. जून के बाद, जुलाई के महीने में, जब बारिश का मौसम होता है, तो जानते हो मौजी राम, क्या करता है क्या करता है जुलाई के महीने में मौजीराम तुबक्कर सो जाता है सो क्यों जाता है मौजीराम मौजीराम इसलिए सो जाता है क्योंकि उसको बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता बस वो सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, सोता ही रहता है. फिर कब उठता है मौजी राम? जब तक सर्दिया नहीं आ जाती. तो एक बार ऐसे ही सोए थे मौजी राम. जुलाई बीद गई, अगस्त आ गया, सितम्बर का महीना भी चला गया, अक्तूबर भी बीदने लगा. जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, चार महीने बीद गई, फिर भी मौजी राम सोता ही रहा. हाँ. वो सोता ही रहा फिर कब उठा मौजी राम एक दिन मौजी राम ने पटाखों की आवाज सुनी पटाखों की, की आवाज सुनते ही मौजी राम भड़ आकर उट बैठा मौजी राम उठ गया मौजी राम उठ गया लगता है दिवाल आ गई मैं इतने दिन सोता ही रहा किसी ने जगाया ही नहीं अरे भाई तुम्हें कौन उठाए थुम्को तो सोना ही अच्छा लगता है मौजी राम दिवाली ही नहीं कई त्यौहार आए और चले गए राखी जन्माष्टमी दशहरा सभी त्यौहार हमने खूब मजे से मनाए जानते हो अब कौन सा महीना चल रहा है नवंबर का नवंबर का हां इस बार दिवाली का त्यौहार नवंबर में आया है हमने तो खूब पटाखे छोड़े और मिठाई खाई और अब हम बड़े दिन की तैयारी करने जा रहे हैं चलो, है, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो अरे अरे भाई अर, अरे अरे बड़े दिन की तैयारी वो किस लिए अ, अरे ये तो चले गए भाई अब कौन सा महीना आने वाला है हैले या तो कोई है नहीं जो मुझे बताए मुझे याद क्यों नहीं आ रहा साल के इस आखिरी महीने का नाम मैं इतने दिनों तक सोता रहा कि सब कुछ भूल गया आ, मुझे तो यह सर्दी का महीना लगता है मौजी राम को तो साल के आखिरी महीने का नाम याद ही नहीं रहा तुम सब को तो याद है ना याद है तो बताओ सोर से बोल कर दिसंबर हाँ शाबाश साल का आखिरी महीना होता है दिसंबर चलो हम सब साल के सभी महीनों का नाम एक-एक कर गिन ही डालें जनवरी जनवरी फरवरी फरवरी मार्च मार्च अप्रैल अप्रैल मई मई जून जून जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर दिसंबर साल में पूरे 12 महीने होते हैं अब तो तुम्हें भी इनके नाम याद हो गए <गया> कहीं तुम भी मौजी खरगोश की तरह 6 महीने तक सो मत जाना तुम्हें मालूम है जुलाई से दिसंबर तक बहुत से त्यौहार आते हैं शायद तुम्हारा जन्म दिन भी आता हो अपने जन्म दिन का महीना कभी भूलना नहीं याद करो तो तुम्हारा जन्म दिन कौन से महीने में होता है मेरा जन्म दिन सितंबर में आता है मेरा नवंबर में जब नवंबर में दिवाली आती है हम फुल जड़ी जलाते हैं अच्छा, तुम्हें तो सब याद है तब तो तुम्हें साल के बारा महीनों के नाम भी याद होंगे कौन बताएगा? मैं बताएगा चलो, चलो, चलो, सब मिलकर बोलें सब ही मिलकर बारा महीनों के नाम गिनते हैं ने सर्दी लाती साथ में अपने सर्दी लाती जून गया तब आई जुलाई गीतों के नाम भाग 4 अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख डॉ मंजुला माथुर विषय संयोजन शर्ना गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार कुक्कु माथुर सुषमा कौशिक मालती कौशिक यमन कौशिक नीरजा गुलेरिया तृष्णा अरोड़ा संदीप अरोड़ा और पूजा शर्मा संगीत महेंद्र सरीन ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और हिमराज सिंह नर्माण सहयोग वंदना अर्य मर्दन और संतोष कुमार तथा नर्माण एवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खटर।